अब तुम पूछते हो मैं तब तक ध्यान कैसे कर सकता हूँ जब तक कि संसार में इतना दुख है दरिद्रता है दीनता है ये दुख है ही इसीलिए कि ध्यान नहीं है। और तुम कहते हो तब तक मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ ये तो ऐसी बात हुई कि मरीज चिकित्सक को जाकर कहे कि जब तक मैं बीमार हूँ तब तक औषधि कैसे ले सकता हूँ पहले ठीक हो जाऊ फिर औषधि लूंगा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 सभी तो सुख की तलाश में हैं। जब किसी को जागा हुआ देखते हैं और लगता है कि सुख यहाँ घटा है तो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। अभी दौड़ रहे हैं जहा उन्हें दिखाई पड़ता है सब दौड़ रहे हैं। यद्यपि वहाँ कोई सुख का प्रमाण भी नहीं मिलता फिर भी और क्या कर रहे हैं और कुछ करने को सूझता भी नहीं सब धन की तरफ जा रहे है तुम दुखी हो तुम भी धन की तरफ जा रहे हो देखते भी हो गौर से की धनियों के पास कोई सुख दिखाई पड़ता नहीं लेकिन करें क्या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 तो मुसलमान घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए कि जैन घर में तुम्हारे माँ बाप ने जल्दी से तुम्हें जैन हिंदू या मुसलमान बना दिया उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनके जैन होने से हिंदू होने से उन्हें सुख मिला नहीं वो एकदम तुम्हें सुख देने में लग गए तुम्हें हिंदू बना दिया मुसलमान बना दिया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें धन की दौड़ में लगा दिया उन्होंने ये सोचा भी नहीं एक भी बार की हम धन की दौड़ में जीवन भर दौड़े हमें धन मिला धन से सुख मिला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 अभी तक तुमने जिसको स्वार्थ समझा है उसमें स्वार्थ भी नहीं है तुम कहते हो धन कमाएंगे इसमें स्वार्थ है पद पालेंगे इसमें स्वार्थ है बड़ा भवन बनाएंगे इसमें स्वार्थ है मैं तुमसे कहता हूँ इसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं है मकान बन जाएगा पद भी मिल जाएगा धन भी कमा लिया जाएगा अगर पागल हुए तो सब हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो मगर स्वार्थ हल नहीं होगा क्योंकि सुख न मिलेगा और स्वयं का मिलन भी नहीं होगा और न जीवन में कोई अर्थवत्ता आएगी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 कि इससे भले का कोई लेना देना नहीं आज पिताजी और माताजी बनी नहीं है इसलिए बच्चे सावधान रहते आज झंझट या तो इधर से पिटेंगे या उधर से पिटेंगे अगर बच्चों से परमात्मा पूछे तो तो शायद वो अपनी माँ को दंड दिलवाना चाहेगा कौन बच्चा नहीं दिलवाना चाहता अपनी माँ को दंड दुष्ट मालूम होगी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 घोड़े भी थक गए थे फिर गुरु ने पूछा क्या लकड़ी के खंभे भी थक गए थे तब तो शिष्य ने समझा ये क्या पागलपन की बात है शिष्य उत्तर न दे सका उस रात वह सो भी ना सका क्योंकि ये तो मानना असंभव था कि गुरु पागल है इस बात की ही संभावना थी कि मुझसे ही कोई भूल चूक हो रही प्रश्न पूछा है तो कुछ अर्थ होगा ही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 ये तो ध्यान की परिणति है ये स्वार्थ की परिणती है जिससे तुम बचना चाह रहे हो ये परम स्वार्थ की अवस्था है जहां खंबे भी जो आमतौर से मुर्दा दिखाई पड़ते हैं वो भी जीवन जहां पत्थर और चट्टाने भी थकती हैं, जहां सारा अस्तित्व प्राणवान अनुभव होता है जहां सारे अस्तित्व के साथ तुम एक तरह का तादात्मा अनुभव करते हो एकता अनुभव करते हो न भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पढ़ रहा था ये कहानी तो मैंने तुमसे बहुत बात कही है। इसे उन्होंने कविता में बांधा है। कहानी प्यारी है। इसे समझना। नयन बुद्ध बैठे थे पद्मासन में शिष्य पूर्ण ने कहा जिस तरह प्राण व्याप्त त्रिभुवन में अथवा वायु निरभ्र गगन में जैसे मुक्त विचरता मै त्रिलोक में वैसा ही कुछ हे प्रभु घुमा करता शैल शिखिर नदियों की धारा पारावार तरु में वचन आपके जहाँ कहीं जा पहुँचू वही मरु में विकल मानवों के मन जागे की प्रभा में ऐसे सूर्योदय के साथ जाग जाते हैं सद्दल जैसे पूर्व ने कहा कि आपके वचनों की सुगंध फैलाता हुआ मरु बस यही एक आकांक्षा है जैसे सूर्य के उगने पर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 बुद्ध ने पूछा कि अगर लोग अपमान करेंगे पूर्ण तो फिर तुझे क्या होगा लोग ना समझेंगे तो फिर तुझे क्या होगा तू तो समझाने जाएगा लोग समझते कहा लोग समझना चाहते नहीं लोग तो जो समझाने आता उस पर तो नाराज हो जाते लोग अगर तेरा अपमान करेंगे तो तुझे क्या होगा वत्स किंतु यदि लोग न समझे करें तुम्हें अपमानित कहा पूर्ण प्रभु उसको मैं नहीं गिनूंगा अनुचित धन्यवाद ही दूंगा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 धन्यवाद दूंगा मानूंगा खेल छेड़छाड़ की खेले असी कोस से खींची उनने किया नहीं बध मेरा बुधने का ये भी हो सकता कि वे ढेले भी मारे तुम्हारी पिटाई भी करें पत्थर से तुम्हारा सिर तोड़ दे देर पूर्ण सिर क्या होगा किंतु अगर वे हाथ उठाए फेंके तुम पर ढेले धन्यवाद दूंगा मानूंगा खेल छेड़छाड़ की खेले असी कोस से खींची उनने नहीं किया नहीं किया नहीं बध मेरा ने कहा खुश होगा भले लोग हैं तरकत से तीर निकाला प्राण ही न ले लिए मेरे सिर्फ पत्थर मारा खेल खेल में समझूंगा क्रीडा की मारा ही मार नहीं डाला इतना ही क्या कम है और वक्त यदि वध कर डाला उन लोगों ने तेरा प्रभु ऐसी यदि मृत्यु मिले तो भाग भाग्य उसे मानूंगा धर्म पथ पर प्राण गए निर्वाण उसे जानूंगा प्रभु ने अर्धुन मिलित लोचन खोल पूर्ण को देखा अधरों पर प्रस्फुटित हो उठी सहज स्नेह में रेखा रखा शीश पर हाथ पूर्ण के कहा वश तुम जाओ निर्भय होकर विकल मनो में शांति प्रभात प्रकटाओ जब पूर्ण ने कहा कि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 अधरों पर प्रस्फुटित सहज स्नेह रेखा रखा शीज पर हाथ तोड़ के कहा वत्स तुम जाओ निर्भय होकर विकल्पनों में शांति प्रभाव आओ इतनी शांति भीतर हो कि मौत भी पीड़ा न दे इतना ध्यान भीतर हो कि अपमान अपमानित न करे पत्थर बरसाए जाए तो कीड़ा समझ में आए कोई प्राण भी ले ले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 बेहोशी में चढ़े और ध्यान यानी होश अब तक दुनिया को हमने इसी कोशिश की है कि बुरा आदमी भला हो जाए दंड से हो प्रलोभन से हो मारपीट से हो फुस से हो से हो तो नरक का भय दिखलाते हैं फर्ग की रुस्वत दिखलाते हैं आदर मिलेगा सम्मान मिलेगा समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी राष्ट्रपति पद भूषण पद्मश्री की उपाधियां देंगे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 सिर्फ बेहोश आदमी दुख दे सकता है क्योंकि उसे यह पता नहीं कि दुख का उत्तर सिर्फ और बड़ा दुख होके आता है जैसे छोटे बच्चे रास्ते से गुजरते हो कुर्सी का धक्का लग गया तो गुस्से में जाते कुर्सी को थापड़ जमा देते, थापड़ से कुर्सी को चोट लगती नहीं उसका तो कुछ पता नहीं कि उनके हाथ को चोट लगती मगर वो बड़े प्रसन्न हो जाते दंड दे दिया तुम जब भी किसी को दुख दे रहे हो तुम बचकानी बात कर रहे हो इसका उत्तर आया मैंने सुना है एक छोटी सी बड़ी प्यारी कहानी सम्राट अकबर की एक बेगम थी जो अकबर जोधाभा और बीरबल एक सुबह नदी तट पर घूमने को गए आगे थी बीरबल बीच में था अकबर सबके पीछे था अकबर को सरारत सूझी उसने बीरबल की कमर में चिकौती काट ली बीरबल को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन चुप रहा सोचने लगा क्या करूं?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 तो अब तो अच्छे रहने में कोई लाभ नहीं वो अच्छा था लाभ के कारण अब बुरे होने होने में में लाभ लाभ लाभ है है और उसका मूल आधार था तो तो जब अब बुरे होने में है, तो बुरा हो जाना ही सहज तर्कयुक्त बात है इसलिए दुनिया में सभी सत्ताधिकारी बुरे हो जाते हैं और आदमी सदा से ये सोचता रहा है कि मामला क्या हो जाता है हम बेचते समाज सेवकों को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 मैंने सुना है मुला नसरुद्दीन एक लिफ्ट में सवार था एक महिला भी साथ सवार थी एक सुंदर महिला नसरुद्दीन ने उससे कहा कि अगर आज रात मेरे पास रुक जाओ तो पांच हजार रुपए दूंगा वो महिला तो नाराज हो गई उसने कहा मैं अभी पुलिस को बुलाती थी तुमने तो इस तरह की बात कही कैसे नसरुद्दीन ने कहा तो कोई बात नहीं दस ले लेना दस हजार के महिला ढीली पड़ गई उतना समाया पन्ना रहा। और नसरुद्दीन ने कहा कुछ फिक्र न कर पैसे की कोई कमी नहीं पंद्रह हजार दूंगा उस महिला ने जल्दी से नसरुद्दीन का तक अपने हाथ में ले लिया नसरुद्दीन ने कहा अगर पंद्रह रूपए दूं तो चलेगा तो महिला तो बहुत आग बगुला हो गई उसने कहा तुमने समझा क्या है मुझे नसरुद्दीन का वो तो मैं समझ गया तू भी समझ गई मैं भी समझ गया की तू कौन है अब तो मोल भाव करना है पंद्रह में राजी है तू कौन है ये तो हम समझ गए अब तुम बोलभाव की बात है पंद्रह हजार में राजी है तो कौन है इसमें कोई बाधा न रहे तुम भी ख्याल करना तुम्हारी नैतिकता तुम्हारी भलाई की एक सीमा होती तुम चोरी शायद करो पांच रुपए पड़े शायद निकल जाओ साधु बने पंद्रह पड़े शायद निकल जाओ पंद्रह हजार पड़े हैं फिर झिटकने लगो पंद्रह लाख पड़े फिर तुम छोड़ोगे तुम कहोगे अभी साधु छोड़ो अब ये साधुता सस्ती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 टकरा भी गए थे गिरे भी थे फर्नीचर से भी उलझ गए थे चोट भी खा गए थे दूसरे को भी चोट पहुंचा दी थी लेकिन अब रोशनी जल गई अब तो न टकराओगे न फर्नीचर पर गिरोगे न सामान टूटेगा न बर्तन गिरेंगे, न दर्पण टूटेगा, न दीवाल में सिर टकराएगा अब तो तुम सीधे निकल जाओगे अब तो रोशनी है जानी चाहिए आदमी साधारण बेहोश हम एक नशे में चल रहे हैं। इस छोटी सी घटना को सुनो योजना विभाग के दो बाबू असीम के बहुत शौकीन थे इसलिए कार्यालय में भी अक्सर पिनक में रहते थे एक दिन ऊपर से आदेश आया कि आदिवासी क्षेत्र में एक कुएं का निर्माण किया जाए इनके जिम्मे कुएं का स्थल निरीक्षण का भार सौंपा गया दोनों स्थल निरीक्षण के लिए चल पड़े रास्ते में उन्हें कुआ मिला वे काफी चल चुके थे इसलिए थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर वहाँ रुके पानी पिया और अफीम चढ़ाई जब अफीम काफी चढ़ गई तब एक बाबू ने दूसरे से कहा क्यों यार यदि हम लोग इस कुएं को आदिवासी क्षेत्र में ले चले तो नया कुआं खुदवाने का पैसा उड़ा सकते दोनों अफीम में थे दोनों के बाद जजगी की बात तो भी सीधी सीधी है नया कुआ बनाने की जरूरत का यहाँ कोई दिखाई भी पड़ता कुआ एकांत में पड़ा है इसी को ही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 तो जीवन से चूके फिर भी तुम्हारी मर्जी दूसरा प्रश्न प्रत्येक कामना अपना प्रतिपक्ष लिए क्यों आती है उसका विभाजित रहना क्या अनिवार्य है और क्या कोई अखंड और अविभाजित कामना संभव नहीं है यह कामना क्या है पहले तो कामना क्या है कामना का अर्थ है जो हूं जैसा हू वैसा ठीक नहीं हू जहा हू वहां संतुष्ट नहीं कहीं और हों कुछ और हो किसी और ढंग से हों कामना का अर्थ है यह जगह मेरी जगह नहीं कोई और जगह मेरी जगह है यह जो मेरा जीवन है यह मेरा जीवन नहीं कोई अन्य जीवन मेरा जीवन है कामना का अर्थ है जो है उससे अतृप्ति और जो नहीं है उसकी आकांक्षा कामना का मौलिक स्वर असंतोष है और जिसको कामना से मुक्त होना हो उसे संतोष के पाठ सीखने पड़ते हैं जो जैसा है उससे राजी है जहां है उससे राजी है जिसका राजीपन पूरा है जो कहता है कि ठीक जितना मिलता उतना भी क्या कम है जो मिलता उतना भी क्या कम है मिलता है यही क्या कम है ऐसे जिसके जीवन में भीतर एक संतोष का संगीत बजता है उसकी कामना विसर्जित हो जाती कामना असंतोष का शोरगुल तो जो मकान है तुम्हारे पास उससे मन रांची नहीं बड़ा मकान चाहिए जिसके पास बड़ा है उसका बड़े से रांची नहीं उसे और बड़ा चाहिए और इतना बड़ा मकान कभी हुआ ही नहीं जिससे कोई रांची हुआ हो हु। जो सुंदर है वो अपने सौंदर्य से रांची नहीं जो स्वस्थ है वो अपने स्वास्थ्य से रांची नहीं किसी बात से हम रांची नहीं नाराज रहना हमारा स्वभाव हो गया है हर चीज हमें काटती है और हमें लगता है इससे बेहतर हो सकती है इससे बेहतर हो सकती है बस इसी से कामना पैदा होती कल्पना से कामना पैदा होती पशु पक्षी प्रसन्न हैं, तो क्योंकि कल्पना नहीं है वृक्ष आनंदित है ये सरू के वृक्ष हवा में डोलते हुए आनंदित है इन्हें कुछ प्रयोजन नहीं है ये जो है बस पर्याप्त है इन्हें किसी और वृक्षों जैसी पत्तियां नहीं चाहिए पास में ही खड़े अशोक के वृक्षों से इनकी कोई स्पर्धा नहीं इनके मन में ये कभी विचार नहीं आया कि अशोक जैसे पत्ते हमारे क्यों नहीं गंदे का फूल गुलाब से किसी तरह की स्पर्धा में नहीं है चट्टान जो पड़ी है उसे वृक्ष से कुछ लेना देना नहीं है कि मैं वृक्ष जैसी क्यों नहीं कल्पना नहीं कल्पना नहीं है तो कामना नहीं जो है जैसा है उससे परम तृप्ति इसलिए प्रकृति में तुम्हें इतना स्वर्ग मालूम पड़ता है इसलिए कभी कभी भाग के तुम जब हिमालय चले जाते हो बैठते हो कभी चांद को देखते हो रात या सागर की तरंगों को देखते हो सूरज को उगते देखते हो घनी जंगलों की हरियाली को देखते हो तब तुम्हें एक तरह की तृप्ति मिलती वो तृप्ति प्रकृति की तृप्ति की थोड़ी सी छाया तुमने बन रही है यहां सब शांत है यहां कोई कहीं नहीं जा रहा प्रकृति अपनी जगह ठहरी है गति नहीं है दौड़ दूप नहीं प्रतियोगिता नहीं सब अपने होने से राजी है घास का छोटा सा पौधा भी अपने होने से परम प्रसन्न है आकाश छूते देवदार के वृक्षों से भी उसकी कोई ईर्षा नहीं वो ये भी नहीं कहता कि तुम बड़े मैं छोटा। छोटा छोटा बड़ा प्रकृति में कोई होता नहीं आदमी की तकलीफ है कि आदमी कल्पना कर सकता है आदमी की जो तकलीफ है उसे ठीक से समझ लोगे तो आदमी इन वृक्षों और फूलों से भी ज्यादा आनंदित हो सकता है क्योंकि वृक्षों और पत्थरों और पहाड़ों का सुख तो अचेतन है आदमी का सुख चेतन हो सकता है मगर दशा यही चाहिए आदमी रहते हुए जिस दिन तुम वृक्ष जैसे संतुष्ट हो जाओगे उस दिन तुम पाओगे स्वर्ग उतर आया ध्यान रखना कोई स्वर्ग में नहीं जाता स्वर्ग तुमने उतर आता है संतोष के पीछे चला आता है तो पहली तो बात कामना क्या है कामना का अर्थ है यह ठीक नहीं वह ठीक है यह और वह के बीच की जो दूरी है वो कामना है और वो दूरी कभी मिटती नहीं वो ऐसी दूरी जैसे छितिज और तुम्हारे बीच होती दिखता दूर ज्यादा दूर नहीं होगा पंद्रह मील बीस मील आकाश जमीन से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है तुम सोचते हो दौड़गा तो भी घंटे भर में पहुंच जाऊंगा दौड़ते रहो जन्मो जन्मो दौड़ते रहो जन्मो जन्मो दौड़ते ही रहे हो कहीं भी आकाश पृथ्वी को छूता छूता नहीं सिर्फ छूता मालूम पड़ता दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए दिखाई पड़ता है कि छू रहा 20 मील चलने के बाद पाओगे कि आकाश भी 20 मील पीछे हट गया तुम सारी पृथ्वी का चक्कर लगाओगे और पाओगे आकाश को कभी तुमने कहीं पृथ्वी को छूते नहीं देखा छूता ही नहीं ऐसी ही कामना है यह और वह की दूरी बनी ही रहती उतनी की उतनी ही बनी रहती तुम्हारे पास दस हजार रूपये है मन कहता है अगर एक लाख हो जाए तो बस फिर नहीं चाहिए कुछ तुम्हारा मन कहता बार बार कहता है बस एक लाख हो जाए एक लाख होते ही तुम पाओगे तो वही मन कहने लगा कि अब दस लाख जब तक ना होंगे तब तक शांति नहीं क्यों दस हजार थे तो एक लाख दस गुने में शांति थी अब एक लाख है तो दस लाख दस गुने में फिर शांति फासला उतना का उतना गरीब और अमीर दोनों के बीच कामना बराबर होती है भिखारी और सम्राट के बीच कामना बराबर एक सी होती कोई फर्क नहीं होता क्या तुम सोचते हो भिखारी खड़ा हो और सम्राट खड़ा हो तो ये जो आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता दोनों के लिए अलग अलग दूरी पर दिखाई पड़ेगा सम्राट को भी बीस मील आगे दिखाई पड़ता है भिखारी को भी बीस मील आगे दिखाई पड़ता है ये भ्रांति समान है जो जहां है सदा उससे आगे कहीं तृप्ति का स्रोत मालूम होता कहीं आगे है मरुद्धान यहाँ मरुस्थल वहां है मरुद्धान जिसने जाना कि यही है मरुद्धान और इसी क्षण में आंख बंद करके डुबकी मार ली जिसने कामना छोड़ी कल्पना छोड़ी स्वर्ग उतर आता है तुम कामना छोड़ो इधर स्वर्ग आया और कामना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम स्वर्ग की कामना के लिए कामना छोड़ो नहीं तो कामना छोड़ी ही नहीं फिर भूल हो जाएगी ऐसी भूल रोज होती धार्मिक आदमी यही भूल करता है वो कहता है चलो ठीक आप कहते हैं कामना छोड़ने से सुख मिलेगा तो हम कामना छोड़ देते हैं सुख मिलेगा ना पक्का है मगर ये तो कामना का ही नया रूप हुआ कामना छोड़ने से सुख मिलता है परिणाम की तरह नहीं या की तरह तुमने कामना छोड़ी तो उसी छोड़ने में सुख तो था ही कामना के कारण दिखाई नहीं पड़ता था कामना गई कि सुख प्रकट हो जाता जैसे पर्दा पड़ा था इस पर्दे के हटने से सुख पैदा होने का कोई संबंध नहीं उसका परिणाम नहीं है सुख तो पड़ा ही था तुमने कामना का पर्दा डाल रखा था लेकिन अगर तुमने सोचा कि चलो कामना छोड़ने से सुख मिलेगा हम कामना छोड़ देंगे तो तुम कामना को तो सजा रहे हो भीतर अभी भी अभी भी तुम सुख पाना चाहते हो इसलिए कामना छोड़ने को भी राजी हो ये धार्मिक जीवन की सबसे बड़ी उलझन है लोग कहते हैं संसार छोड़ने से स्वर्ग मिल जाएगा तो संसार छोड़ देते मगर स्वर्ग पाने की आशा में और पाने की आशा का नाम संसार कुछ मिले इस वासना का नाम संसार प्रत्येक कामना का अपना प्रतिपक्ष क्यों है होगा ही क्योंकि तो कामना विभाजन करती यह और वह यहां और वहां में विभाजन करती संसार और स्वर्ग विभाजन से ही कामना जीती अगर विभाजन न हो तो कामना ही मर जाए अगर दो न हो तो कामना कैसे करोगे दो तो अनिवार्य है जो मैं हूं वह और जो मैं हो सकता हूं वह ये दो की तो धारणा अनिवार्य है तो दोनों के बीच कामना का सेतु बनेगा कामना का तार खिंचेगा कामना की रस्सी फैलेगी अगर एक ही है तो फिर कैसी कामना इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा एक को ही देखो तो कामना मर जाएगी एक ही है ब्रह्म ही है या सत्य ही है तो फिर कामना नहीं बचेगी जो है, है इससे अन्यथा हुआ है न हो सकता है फिर कैसे कामना करोगे फिर कामना का कोई उपाय न रह जाएगा मैंने सुना है एक सूफी फकीर हसन रोज प्रार्थना करता था और रोज छाती पीटता था और परमात्मा सच कहता था हे प्रभु द्वार खोलो कब से पुकार रहा हूं वो एक बार एक दूसरे सूफी फकीर स्त्री राबिया के घर ठहरा हुआ राबिया बड़ी अनूठी औरत थी जैसे मीरा जैसे सहजो जैसे थे ऐसी राबिया जैसे बुद्ध कृष्ण महावीर पुरुषों में ऐसी राबिया राबिया सुनती थी दो तीन दिन से हसन उसके यहाँ ठहरा था रोज प्रार्थना करता रोज छाती पीटता कहता है प्रभु द्वार खोलो कब से पुकार रहा हूं कब मेरी अर्ज सुनोगे तीस दिन राबिया से न सुना गया वो पास ही बैठी तो सुन जाकर उसे हिलाया हसन को उसने कहा सुनो जी दरवाजा खुला पड़ा है ये क्या पुकार मचा थी रोज रोज की दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खुला है दरवाजा कभी बंद नहीं था हम तो घबरा गया राबिया के प्रति उसके मन में आदर तो बहुत था ही कहती है तो ठीक ही कहती होगी तो हसन ने पूछा फिर फिर मुझे खुला क्यों नहीं दिखाई पड़ता तो राबिया ने कहा इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि तुम बहुत ज्यादा आतुर बड़े काम ही खुल जाए दरवाजा हे प्रभु खोलो दरवाजा खोलो मुझे स्वर्ग में बुला लो मुझे आनंद के जगत में बुला लो ये तुम्हारी कामना पर्दा बन रही परमात्मा का दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारी कामना पर्दा बन रही तुम्हारी आँख बंद है परमात्मा का दरवाजा बंद नहीं इसलिए तो बुद्ध ने यहाँ तक कहा कि परमात्मा की भी बात छोड़ दो क्यूँकी उससे भी दो पैदा हो जाते हैं मैं और परमात्मा इसलिए बुद्ध ने कहा मोक्ष की भी बात छोड़ दो उससे भी दो पैदा हो जाते हैं। मैं और मोक्ष बुद्ध ने तो कहा जो है है उसको दो नाम मत दो दो दिए कि अर्चन शुरू हुई कि तनाव शुरू हुआ फिर तुम कैसे रुकोगे जो दूसरा है उसको पाने की तलाश शुरू हो जाएगी प्याज शुरू हो जाएगी अस्तित्व एक है कामना दो में बांट देती है तुम पूछते हो उसका विभाजित रहना क्या अनिवार्य है बिल्कुल अनिवार्य क्योंकि विभाजन न होगा तो कामना बची नहीं सकती जैसे दो होने चाहिए लड़ने के लिए दो होने चाहिए प्रेम करने के लिए दो चाहिए द्वंद्व के लिए ऐसे ही दो चाहिए कामना के लिए और दो की तो बात छोड़ो हमने तो अनेक कर लिए इसलिए हमारे कामना के घोड़े सभी दिशाओं में दौड़े जा रहे हैं और क्या कोई अखंड और अभिभाजित कामना संभव नहीं नहीं अखंड और अभिभाजित कामना संभव नहीं क्योंकि जहां तुम अखंड और अभिभाजित हुए वहां कामना न रह जाएगी जहां कामना आई वहां तुम खंडित हो गए और विभाजित हो गए सुनो थे मैंने दक्षिण भारत के एक अपूर्व साधु हुए सदाशिव स्वामी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहानी कही कि अपने गुरु के आश्रम में एक पंडित को आया देख उससे विवाद में उलझ गए थे उसके सारे तर्क तोड़ डाले थे उसे बुरी तरह खंडित कर दिया था पंडित को तहस नहस कर डाला था पंडित बहुत ख्याति नाम था तो सदा सिंह सोचते थे कि गुरु पीप थपकाएगा और कहेगा कि ठीक किया इसको रास्ते पर लगाया लेकिन जब पंडित चला गया तो गुरु ने सिर्फ इतना ही कहा सदाशिव अपनी वाणी पर कब संयम करोगे क्यों व्यर्थ क्यों व्यर्थ बोलना इससे क्या मिला ये सब बकवास थी कब चुप हो गे? और सदाशिव ने गुरु की तरफ देखा चरण छुए और कहा कि आप कहते कब अभी हुआ जाता हूं और वो चुप हो गए फिर जीवन भर मौन रहे ये उन्हीं की घटना है उन्होंने जीवन भर मौन रहने की साधना स्वीकार कर ली थी मौन थे और नग्न नग्न रहते और चुप बड़ी झंझटें आती थी एक तो मौन बोलते नहीं और नग्न घूमते समाधि उनकी निरंतर लगी रहती थी मस्ती रहते थे अपनी मस्ती में एक दिन भूल से एक मुसलमान सरदार के शिविर में चले गए मस्ती में जा रहे थे नाचते शिविर बीच में पड़ गया होगा तो पड़ गया कोई शिविर के लिए गए नहीं थे स्त्रो ने डर कर चीख लगा दी कोई नंगा मस्ती में नाचता हुआ चला आ रहा है उसमें से कोई पागल है। नग्न साधु को घुसा देखकर सरदार भी क्रोध में आ गया उसने तलवार उठा ली और हमला कर दिया सदास्यों का एक हाथ कट के नीचे गिर गया लेकिन सदास्यों के आनंद में कोई बाधा ना पड़ी हाथ कट के गिर गया लहू बहने लगा लेकिन नाच जारी रहा जैसे नाच आए थे वैसे ही नाचते चलने वापस लौटने लगे सरदार हैरान हुआ दुखी भी हुआ ये मस्ती ऐसी मस्ती कभी देखी ना थी और हाथ कट जाए और पता ना चले ऐसी मस्ती किसी और लोक में था यह आदमी आंखों में देखा तो जैसे इस लोक में था ही नहीं कहीं और इसकी चेतना जैसे देह में थी ही नहीं दुखी हुआ तड़ाव पर गिर पड़ा क्षमा मांगने लगा सदा से हंसने लगे सरदार ने कहा उपदेश दे वो तो मौन थे उपदेश दे नहीं सकते थे उन्होंने तो रेत पर अंगली से एक छोटा सा वचन लिख दिया जो वचन लिखा वो था जो चाहते हो वह मत करो तब तुम जो चाहोगे कर सकोगे जो चाहते हो वह मत करो तब तुम जो चाहोगे कर सकोगे बड़ी अनूठी बात लिख दी जो जो कामना कर रहे हो वो मत करो तब तुम जो जो कामना करते हो वो मिल जाएगा बड़ी अजीब बात हो गई मगर ऐसा ही है जब तक तुम मांगोगे नहीं मिलेगा जिस दिन तुम छोड़ दोगे उसी दिन मिल जाएगा तुम भागोगे और सुख चलता रहेगा तुम रुक जाओ और सुख तुम्हारे चरणों में लौटने लगेगा मैंने सुना है एक युवक धन के पीछे पागल था सब उपाय कर देखे कुछ रास्ता न मिला एक फकीर के पास पहुंच गया फकीर से तो उसने कहा कि मैं बड़े उपाय करता हूं धन पाना लेकिन धन मिलता नहीं क्या करूं और जब फकीर के पास वो गया था तब गांव का सबसे धनी आदमी फकीर के पैर दाब रहा था तो उसने कहा मामला क्या है मैं धन के पीछे दीवाना हूं धन मुझे मिलता नहीं तुम सब छोड़ छाड़ के यहां बैठे हो ये धनी आदमी तुम्हारे पैर क्यों तो रहा है तो उस फकीर ने का ऐसे ही होता है तुम धन की फिक्र ना करो तो धन तुम्हारे पैर तो उसने कही किसी ने मुझे अब तक बताया नहीं चलो यही करेंगे दो तीन साल बाद आया और हालत खराब हो गई थी बड़ा नाराज हो गया कहने लगा कि किस तरह की बात बता दी मैंने धन की फिक्र छोड़ दी तो जो पास था वो भी चला गया आने की तो बात ही रही मैं बार बार देखता हूं कि अब अब आएगा कोई धनी आदमी पैदा पैर अब लक्ष्मी आएगी और पैर कोई पता नहीं चलता उस ने ये बार बार देखने के कारण ही लक्ष्मी नहीं आ रही दिया तो बार बार क्या देखना तू तो तूने छोड़ा ही नहीं लौट लौट के देखता है उसका मतलब ये हुआ कि तूने छोड़ा नहीं इस जगत का ये मौलिक नियम है तुम जो चाहोगे न मिलेगा तुम्हारी चाह के कारण ही बाधा पड़ जाती है तुमने चाह छोड़ी कि सब बरसने लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसी बरसने के लिए चाह छोड़ना नहीं तो चाह छोड़ी नहीं फिर तुम लौट लौट के देखते रहोगे कामना में तो द्वंद्व है इसलिए कामना में अशांति है कामना में पीड़ा है, है संताप है कामना तुम्हें खंडों में बांट देती में तोड़ देती कामना तुम्हें विक्षिप्त करती कामना पागलपन का मूल है, कामना गई तो पागलपन गया कामना गई तो खंड गए तुम अखंड हुए तुम अखंड हुए तो ब्रह्म हुए तुम अखंड हुए तो निर्वाण वर्षा तुम अखंड हुए तुम एक हुए फिर कोई दुख नहीं है दो होने में दुख है दुई में दुख है अद्वैत सच्चिदानंद है बुद्ध का एक शिष्य था विमल कीर्ति अनूठे शिष्यों में एक था उसके पास भी लोग जाते डरते थे क्योंकि वो हर बात में कुछ ऐसी बात निकाल देता था कुछ ऐसा तर्क खा कर देता था बड़ा तार्किक था दार्शनिक था कि एक बार विमल कीर्ति बीमार हुआ तो बुद्ध ने अपने दो चार शिष्यों को कहा कि जा के पूछ क्या और विमल की तबीयत कैसी है कोई जाए ना ये पूछने दी कि तबियत कैसी क्योंकि वो उसी में से कुछ निकाल देगा उससे लोग डरते थे कि वो विवाद में वही उलझा देगा आखिर मंजूश्री बुद्ध का दूसरा एक प्रमुख शिष्य जाने को राजी हुआ मंजूश्री गया विमल से उसने पूछा आप बीमार हैं कैसी तबियत है भगवान ने स्मरण किया पूछवाया। विमल ने कहा मैं बीमार हूं बात गलत जो बीमार है वो मैं कैसे हो सकता हूं मैं तो दृष्टा देख रहा हूं कि शरीर बीमार है और तुम पूछते हो कि मैं बीमार हूं सभी बीमार हैं जो भी शरीर में है बीमार है कम ज्यादा होंगे सारा अस्तित्व बीमार है बिंदु किरकने का जीवन बीमार है कामना का रोग लगा है और बड़ा रोग क्या चाहिए इधर काम कामना खा रही है उधर मौत पास आ रही है इधर कामना एक एक टुकड़ा काटे जा रही है मरने के पहले मारे डाल रही है उधर मौत आ रही कुछ बचा खुचा रहेगा तो मौत समाप्त कर देगी तो बिमल कीर्तन का पहली तो बात मैं बीमार नहीं हूं मैं तो देख रहा हूं दूसरी बात मैं ही बीमार नहीं हूँ सारा अस्तित्व तो बीमार है अस्तित्व तो मात्र बीमार होना यहाँ बीमारी र्ति ठीक कह रहा है कामना काटे डालती तुम कामना की तलवार से अपने को कितना काट रहे हो कितना दुख पा रहे हो कामना से सुख तो कभी मिलता नहीं क्योंकि कामना कभी पूरी तो होती नहीं जो सुख मिल जाए सदा अधूरी रहती है सदा काटती रहती घाव को हरा रखती भरने भी नहीं देती घाव को बार बार उघाल लेती एक कामना किसी तरह छूटती तो दस पैदा हो जाती ये कामना का ज्वर बीमारी जीवन बीमार है कामना से कामना की पूर्णा होती मृत्यु में होती लेकिन तब तुम चूक गए मरने के पहले अगर तुम कामना को मार डालो तो तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओ कामना मृत्यु में ले जाती है निष्कामचित अमृत को उपलब्ध हो जाता है आखिरी प्रश्न जीवन प्रश्न है या पहेली प्रश्न तो निश्चित नहीं क्योंकि जीवन का कोई उत्तर नहीं जिसका उत्तर ना हो वह प्रश्न तो हो नहीं सकता पहेली जरूर है लेकिन पहेली भी ऐसी जिसका कोई हल नहीं हल हो जाने वाली पहेली नहीं है जीवन इसलिए ज्ञानियों ने उसे रहस्य कहा है रहस्य होता है ऐसी पहेली जिसका कोई हल होना संभव नहीं जिसे तुम जी तो सकते हो लेकिन जान कभी नहीं सकते जिसको तुम कभी ज्ञान नहीं बना सकते अनुभव तो बन जाएगा लेकिन ज्ञान कभी न बनेगा जिसको तुम कभी मुट्ठी में नहीं बांध सकोगे ऐसा ही समझो कि जैसे तुम सागर में तो उतर सकते हो लेकिन सागर को मुठ्ठी में नहीं ले सकते सागर बड़ा विराट तुम्हारी मुट्ठी छोटी है जीवन बहुत बड़ा है जीवन को समझने का हमारा जो मस्तिष्क बहुत छोटा है ये मस्तिष्क लगा सकता है जीवन के सागर में रस विभोर हो सकता है लेकिन जीवन को कभी हल न कर पाएगा यही तो दर्शन और धर्म में फर्क है जैसे मैंने तुमसे कहा नीति और धर्म में फर्क नीति आदमी को अच्छा बनाती धर्म आदमी को जगाता ऐसे ही धर्म और दर्शन में फर्क दर्शन सोचता है जीवन का उत्तर क्या है जीवन के रहस्य को हल कैसे करें? जीवन की पहेली कैसे बूझे धर्म कहता है ये तो बूझा नहीं जा सकता पहले ये तो सोचो कि बुझने वाला कितना छोटा है और जिसे बुझना है कितना बड़ा है चम्मच से सागर को खाली करने चले हो कि चम्मच चम्मच में रंग लेकर सागर को रंगने चले हो थोड़ी होश की बातें करो धर्म कहता है तुम डुबकी तो लगा सकते हो जीवन को जी तो सकते हो उसकी परम धन्यता में लेकिन जान नहीं सकते ये पहली है जिसका कोई उत्तर नहीं मैं पढ़ता था रविनाथ के जीवन में एक संस्मरण रविनाथ किसी मित्र के घर मेहमान थे मित्र की छोटी बच्ची ने उनसे सुबह सुबह आके कहा यदि आपको कोठरी में बंद करके उस पर ताला ता जड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे जैसे छोटे बच्चे पहुंच पूछ, पूछते कोठरी में बंद कर दिया ताला लगा दिया फिर आप क्या करोगे रविन्द्रनाथ ने कहा मैं पड़ोसियों की सहायता के लिए आवाज लगाऊंगा वो तो लड़की बोली छोड़िए वह बात तो करिए ही मत कोठरी ऐसी जगह जहां कोई पड़ोसी है ही नहीं मान लीजिए पड़ोस में कोई है ही नहीं फिर क्या करिएगा रविन्द्राथ सोच में पड़ गए बोले तब मैं किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश करूंगा लड़की हंसी बोली उसने कहे नहीं चलेगा किवाड़ लोहे के बने रविन्द्रनाथ ने सोचा और फिर कहा कि तब तो यह जीवन की पहली हो गई कि तो मैं जो कुछ भी करूंगा उसको असफल करने की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई जीवन ऐसी पहली है मैंने सुना है अमेरिका की एक दुकान पर एक पति पत्नी खिलौना खरीदते थे अपने बच्चे के लिए एक खिलौना था टुकड़े टुकड़े में जमाने का खेल था उनके टुकड़े जम जाएं तो खिलौना बन जाए पहले पत्नी ने उसे जमाने की खूब कोशिश की वो जमे जमे नहीं फिर उसने अपने पति की तरफ देखा पति गणित का प्रोफेसर था उसने कल लाओ में जमा देता हूं उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन जमा नहीं उसमें कह तो हद हो गई दुकानदार से पूछा कि भाई मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है इससे नहीं जमता मैं गणित का प्रोफेसर हूँ मुझसे नहीं जमता तो मेरे छोटे बच्चे से कैसे जमेगा उस दुकानदार ने कहा आपने पहले क्यों नहीं पूछा ये खिलौना बनाया ही इस तरह गया कि जमता ही नहीं इससे बच्चे को शिक्षा मिलती ऐसा ही जीवन है ये जीवन की तरफ इशारा देने के लिए बनाया गया खिलौना खिलौने का नाम है लाइफ इसका नाम है जीवन आपने देखा नहीं इस पर लिखा हुआ है डब्बे पर जीवन ये बनाया ही गया इस तरह से कि जमता नहीं। ये तो एक अनुभव के लिए है कि बच्चा समझने लगे कि यहाँ कुछ चीजें हैं जो कभी हल नहीं होंगी बुद्धिमानी इसमें है कि जो हल ना होता हो उसे हल करने की कोशिश ना की जाए हजारों साल से आदमी सोचता रहा जीवन क्या है कोई उत्तर नहीं जेन फकीर ठीक ठीक उत्तर देते एक जेन फकीर अपनी चाय पी रहा था और एक आगंतुक ने पूछा जीवन क्या है उसने कहा चाय की प्याली आगंतुक बड़ा विचारक था उसने कहा चाय की प्याली मैंने बड़े उत्तर देखे बड़ी किताबें पढ़ी ये भी कोई बात हुई मैं सराजी नहीं हो सकता तो फकीर ने कहा तुम्हारी मर्जी चलो भाई तो जीवन चाय की प्याली नहीं है और क्या करना लेकिन फकीर ने बात ठीक कही सारे उत्तर ऐसे ही व्यर्थ है जीवन की की प्याली को चाहे चाय की प्याली कहो चाहे चाय की प्याली ना कहो क्या फर्क पड़ता है आदमी के सब उत्तर व्यर्थे आदमी उत्तर खोज नहीं पाया आदमी उत्तर खोज नहीं पाएगा क्योंकि बुद्धि छोटी है अस्तित्व विराट है अंश नहीं समझ सकता लेकिन पूर्ण को जी सकता है पूर्ण में डिप्टी ले सकता है पूर्ण के साथ एक रूप हो सकता है एकात्म हो सकता है ध्यान का अर्थ इतना ही होता है कि हम जीवन को सुलझाने की व्यर्थ कोशिश में पड़े हम जीवन को जीने की चेष्टा में संलग्न हो जाएं। एक पल भी मत खो जो पल गया गया सदा के लिए गया प्रत्येक पल को जीवन के उत्सव में संलग्न कर दो प्रत्येक पल को जीवन की प्रार्थना में लीन कर दो प्रत्येक पल को जीवन की डुबकी में समाहित कर दो जियो उत्तर मत खोजो उत्तर नहीं तुम पूछते हो कि क्या जीवन प्रश्न है या पहली प्रश्न तो बिल्कुल नहीं अन्यथा दर्शन शास्त्र से उत्तर मिल गए होते पहली भी ऐसी कि जिसका कोई उत्तर नहीं है, और तो जियो और बांटो, जितना रस ले सको लो और जितना रस दे सको दो क्योंकि जितना दोगे उतना ही मिलेगा कंजूस की तरह जीवन की तरफ दृष्टि मत रखना तिजोरी में बंद करने की कोशिश मत करना बांटो मैंने सुना है एक बार एक सतत प्रवाही नदी और बंद घेरे में आबद्ध तालाब में कुछ बातें हुई तालाब ने नदी से कहा तू व्य अपनी जल संपत्ति को समुद्र में फेंके जा रही इस तरह एक दिन निश्चय ही तू चुग जाएगी समाप्त हो जाएगी अपने को संभाल अपने जल को रोक संग्रहित कर सब की यह सलाह एक व्यवहारिक आदमी की सलाह थी लेकिन नदी थी वेदांत उसने कहा तुम भूल गए हो तुम भूल कर रहे हो तुम्हें जीवन का सूत्र ही विस्मरण हो गया है देने में बड़ा आनंद है ऐसा आनंद जो कि रोकने में नहीं है। जब कभी मैंने रोका तो मैं दुखी हुई हूं और जब मैंने दिया तब सुख खूब बहा है जितनी मैं दही हूं उतना सुख बहा है और यह मत सोचना कि मैं सागर को दे रही हूं मैं अपने सुख के कारण दे रही हूं शांतः सुखा है देना ही मैंने जीवन जाना तुम बने रहे तो उससे क्या एक क्षण भी कोई पूरी तरह जीले तो जान लिया अनुभव कर लिया सदियों तक कोई बना रहे सौता रहे तो उससे क्या न जिया ना अनुभव किया दोनों की बात तो एक दूर से, से मेल खाई नहीं मन मुटाव हो गया फिर उन्होंने बोलचाल बंद कर दिया इस बात को ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि नदी तो पूर्व ही बहती रही तालाब सूख के तलैया रह गया फिर आई धूप तपता हुआ सूरज फिर एक कीचड़ की गंदी तलैया मात्र बची जब गर्मी का ताप पूरे शिखर पर आया तो तालाब समाप्त हो चुका था नदी अब भी बह रही थी मरते तालाब से नदी ने कहा देखो मैं देती हूँ तो मेरे स्रोत मुझे देते हैं। तुम देते नहीं तो तुम्हारे स्रोत तुम्हें नहीं देते जो देता है उसे मिलता है देना जीवन का नियम है और अगर प्रत्येक न देने पर आबद्ध हो जाए तो जीवन समाप्त है जीवन को पहली प्रश्न ऐसा सोच के हल करने में मतलब जाना जीवन जीने में और जीना देने में इसलिए सारे धर्मों ने दान को उसे बांटो उसे उलीचो इधर तुम देने लगोगे उधर तुम पाओगे अज्ञात स्रोतों से तुम्हारे भीतर जल बहने लगा कुआ देखते ना जितना पानी खींच लेते हो उतना कुएं में पानी भर जाता नया पानी आ जाता नए जल के झरने फूट पड़ते कुएं में पानी मत खींचो डर के बैठे रहो ढाक दो कुएं को बंद कर दोगी कहीं पानी चुक ना जाए कभी समय पर काम पड़ेगा तो कुआ सड़ जाएगा और धीरे धीरे झरने जब बहेंगे नहीं तो सूख जाएंगे उन पर मिट्टी जम जाएगी पत्थर बैठ जाएंगे झरने अवरुद्ध हो जाएंगे जीवन को जानना है तो जियो जीवन में ही जीवन है जीने में जीवन है करने की कोशिश मत करना नाचो गाओ गुनगुनाओ सम्मिलित हो ये जो विराट उत्सव चल रहा है परमात्मा का इसमें भागीदार हो जित तुम्हारी भागीदारी होगी उतना ही तुम पाओगे उतना ही तुम समझोगे उतना ही तुम अनुभव करोगे फिर भी मैं तुमसे दोहरा दूं कि ये ज्ञान कभी ना बनेगा ऐसा ना होगा कि तुम एकदम कह सको मैंने जान लिया ऐसा कभी नहीं होता ये इतना बड़ा है कि हम जानते रहते जानते रहते जानते रहते फिर भी चुपता नहीं ये अशेष बना रहता है ये शेष रहता है कभी समाप्त नहीं होता practice the name